सहन हो सह वी केजस्वी नमस्को मिशा हरि ओ शांति शांति कृष्ण यजुर्वेदीय का द्वितीय बल्ली के द्वितीय अध्याय तृतीय बल्ली के नवम मंत्र तक कुछ विचार हुआ जिसमें कहा था यह आत्मा का स्वरूप दृष्टि गोचर नहीं होते विषयों को ग्रहण करने के लिए बनी हुई है आत्मा सबका द्रष्टा है मान इंद्रियों का विषय नहीं होता न चक्षुषापित कश नहीं हाथ फाड़ करके कोई आत्मा को देखना चाहे देख नहीं सकता यह आख जो है बाहर के विषय देखने के लिए है फिर मिलेगा कैसे फिर कैसे ज्ञान कैसे होगा तो हृदय मनीषा मनसा विपुक्ता यही साधन है हृदयस्थ बुद्धि जब शुद्ध होगी बुद्धि तो बुद्धि के माध्यम से और मन अनुरूप साधन से जाना जाएगा आत्मा को ज्ञान होगा विचार आत्मा और अनात्मा का जो विचार कितना इसमें त्याज्य वस्तु है कितना ग्राह्य है इस शरीर में छानवीन करना एक आत्मा को छोड़कर सब त्याज्य होगा विचार से त्यागना होगा वही आत्मदर्शन का साधन बुद्धि कहा जो विषय दर्शन का साधन में बुद्धि मलिन अवस्था में जब शुद्ध हो जाती आत्मदर्शन का साधन माने आत्मा का अनुभव बुद्धि करेगी और मन अनुरूप साधन बता दिया था और ये जिस इस आत्मा को जो जानता है जानते हैं ये अमृत हो जाते हैं अमर हो जाते हैं पहले शरीर के साथ तादात में होने से अपने को मरते समझते थे जब आत्मज्ञान होगा तो अपने को अजर अमर समझते है फल होगा ये बता दिया था अब प्रश्न होता है वो जो बुद्धि है मनीषा बुद्धि मन को शासन करने वाली बुद्धि नियंत्रण करने वाली बुद्धि कब पैदा होगी कि बुद्धि ऐसे जब तक नहीं बनती है तब तक आत्मा का अनुभव नहीं होगा अनुभूति नहीं होगी वो बुद्धि कब हमारे पास मिलेगी इसके उत्तर देना चाहते हैं ठीक है देखें श्रुत वेदांता केशाचित ब्रह्मास्म बुद्धिस्थर्य आदर्शनाथ अस्थि किंचित प्रतिबंधक अपना उपाय अन्य वक्तव्य प्रत्याह कैसे तो देखो जिन्होंने वेदांत नहीं सुना वो तो आत्मा के तरफ उनकी बुद्धि होगी नहीं वो तो विष्णम की तरफ है किंतु तो जिन्होंने वेदांत सुन लिया है उन लोगों को भी बहिर्भुख बाई, देखा जा रहा है वेदांत सुनने पर आत्मज्ञान होना चाहिए था अंतर्मुखी वृत्ति में जाना था किंतु तो फिर भी कौन सा प्रतिबंधक बना होगा उस प्रतिबंधक को हटाना है उसके लिए आगे प्रसंग आरम्भ होते श्रुत वेदांताराम अभी जिन्होंने वेदांत सुन लिया है उपनिषत सुना हुआ है उन लोगों का भी कैसा चित सभी को तो ऐसा नहीं होगा कुछ लोगों के ऐसी स्थिति हो जाती है फिर मुखता बनी रहती है वेदांत सुनने के बाद अंतर्मुख हो जाना चाहिए व्यक्ति को किंतु फिर भी मुखता देखी जा रही है कुछ लोगों में श्रुत वेदांताराम केसांचित सबको तो नहीं कुछ लोगों का क्या है ब्रह्मा बुद्धि स्थर्य आदर्शनार्थ अहम ब्रह्मास्त में ऐसी बुद्धि स्थिर होती नहीं है ऐसा दिखाई पड़ा है सभी को तो नहीं कुछ महापुरुष होंगे जिन्होंने कृतोपासक होंगे जिन्होंने जीवन में उपासना की होगी कृतोपासक कहते हैं तो उनको तो वेदांत तो सुनने पर अहम ब्रह्मास्त में बुद्धि स्थिर हो जाएगी किंतु जो कृतोपासक नहीं है जिनकी जीवन में उपासना नहीं है अंतकरण की शुद्धि हुई नहीं है वेदांत में बैठ गए सुन रहे हैं, जो भी हो तो ऐसे कुछ लोगों की बुद्धि अहम ऐसी बुद्धि स्थिर नहीं होगी वेदांत तो ये बोलेगा तत्व में तुम परमात्मा हो बोलेगा किन्तु तो सुनने पर भी बुद्धि स्थिर नहीं होती है कुछ लोगों की स्थिति ऐसी है तो क्या फिर इस स्थिति में क्या मानना पड़ेगा अस्थि किंचित प्रतिबंध कांतरम कोई ना कोई प्रतिबंधक है मानना पड़ेगा एक तो महा अविद्या प्रतिबंधक है ज्ञान से अविद्या का नाश हो जाना था किंतु दूसरे भी कोई प्रतिबंधक है अन्य प्रतिबंधक को प्रतिबंध का अंतरम एक तो अविद्या प्रतिबंधक है अज्ञान दूसरे भी कोई है प्रतिबंधक तर अपने उपायों की अन्य वक्तव्य उसको हटाना है उस प्रतिबंधक को हटाने का उपाय भी अन्य उपाय को बताना होगा तो उस प्रतिबंध को हटाने के लिए उपाय इसलिए इसी को स्वीकार करके आगे भाष्य में कहते हैं हृदय मनीषा मनसा विकृप्त कहा था मन के नियंत्रण करने वाली बुद्धि कैसे नियंत्रण करती है मुखक्षों की बुद्धि मन को समझाती है मन दौड़ता रहता है विषम की तरफ दौड़ रहा है मन शब्द स्पर्शरूप के प्रति भाग रहा है कोई हमेशा इन्हीं विषयों का आकार बनाता रहता है तो मुमुक्षु की जो बुद्धि होगी पूरे में कहा था मन को समझाती है मन तो पिशाच के समान क्यों दौड़ता है विषय जैसे पिशाच भागता रहता है तो ऐसे भाग रहा है कभी रूपाकार कभी रसाकार कभी शब्दाकार कभी गंधाकार वृत्ति बना रहा है तो किसके लिए स्वयं तुम्हारा प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है क्यों तुम जड़ हो कोई भी कार्य जड़ के लिए प्रयोजन सिद्ध नहीं होता किसी चेतन के लिए होगा प्रयोजन सिद्ध मकान बना हुआ है मकान के लिए मकान कोई प्रयोजन नहीं है कोई चेतन बैठेगा उसके प्रयोजन के लिए होता है गाड़ी है कोई भी है उसका प्रयोजन चेतन में होता है स्वयं जड़ के लिए न तो जड़ है विषयों के लिए दौड़ते हो विषय की जड़ है उनके भी और छह दोष क्षय दोषित है वो, तो उनका भी प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है तू जो विषयों का, का, या का असंभव ही अयम पुरुष असंभव नहीं सकते ऐसी तो तुम्हारे दौड़ने का प्रयोजन तीन में से कोई एक के लिए होना चाहिए या तो चेतन के लिए तुम्हारे लिए या विषयों के लिए विषय सहिष्णत्व आदि दोष से ग्रसित है वहां प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है विषय के लिए और तुम्हारे स्वयं का भी प्रयोजन है तुम जड़ हो कोई भी कार्य जड़ के लिए नहीं होता जड़ में का क्रिया होगी चेतन के लिए होगी और चेतन भी जिस आत्मा की यह चर्चा होनी है मुमुक्षु की बुद्धि ऐसे बोलती है जो उपाधि विशिष्ट चेतन है उसका तो प्रयोजन सिद्ध होगा जब जीव है मुमुक्षु सुधा आत्मा की तरफ दृष्टि डालकर बोलता है कि चेतन के भी प्रयोजन सिद्ध होगा चेतन असंग है किसी के संबंध ही नहीं करता कहा था। तो इसलिए और परमानंद स्वरूप देखो कोई चाहता है प्रयोजन सिद्धि के लिए जड़ का सहारा लेता है किंतु कि आत्मा परमानंद स्वरूप है कोई सुख चाहता है तभी तो किसी वस्तु का संग्रह करता है व्यक्ति प्रयोजन सिद्धि के लिए किंतु तो आत्मा का स्वरूप वास्तविक है परमानंद परम सुख स्वरूप है तो उसके लिए कोई सिद्ध कोई विषय आकर के क्या काम करेंगे मन क्या काम वृत्ति बना के क्या काम करेगा तो मन के वृत्ति बनाना तीनों के लिए व्यर्थ होता है करके की बुद्धि जब मन को इस तरह से समझाती है उस काल में उस बुद्धि को मनिट बोलते हैं मनीषा तृतीयांत है ऐसी बुद्धि को जब मन को समझा रही है मन के नियामिका मन के नियंत्रण कर है उस बुद्धि को मनिट कहा था उसी बात को बोलते सा प्रश्न है में, वो जो हृदय बुद्धि है मणिट है मन के शासन करने वाली नियंत्रण करने वाली माने मन को इस प्रकार से समझाने वाली बुद्धि जब बने कथम प्राप्त किस प्रकार प्राप्त होगी बुद्धि वो बुद्धि प्राप्त होगी तो मन को समझाएगी मन समझ समझेगा तो विषय में नहीं जाएगा विषय में नहीं जाएगा अंतर्मुखी वृत्ति में आएगा तो वो बुद्धि कैसे प्राप्त होगी प्रश्न है साहृत मानी हृदय बुद्धि मनिट जिसको मनिट कहा मन के ईषा का शासन करने वाले नियंत्र नियमिका कहा कथन प्राप्त है किस प्रकार किस साधन से प्राप्त होगी बुद्धि तो तदर्थो योगो उच्चते उसके लिए योग करना पड़ेगा आपको योग बताते हैं यहाँ कोई विशेष योग करना है योग आजकल वाला योग नहीं है ये दूसरा योग है कुछ योग है योग करना होगा योग कर बताया जाता है कुछ क्या है योग तो मंत्र है यदा मनसा यदा ज्ञानानि ज्ञानानि तामाहु यदावति मन बुद्धिश्चपेषु परति यदाते बुद्धिश्चम विचेषु परम गति यदा जब पंच अवति ज्ञा मन साहब पंच ज्ञा अवतिषंत मन के सहित जो पांच हमारे ज्ञानेन्द्रिया है स्रोत्रादि जो इंद्रिया है स्रोत्र है चक्षु है घृण है रसना है द्वक है ये ज्ञान इंद्रिया ये विषयों को जानते हैं को जानते हैं इनके माध्यम से जाना जाता जब हो जाते है, करना छोड़ नहीं जाते हैं, अपने स्थिति में आ जाते हैं विषम से व्यागृत होकर अलग हो जाते हैं पांचों इंद्रिया शब्द पर सर उ मन के सहित इंद्रिया जब ऐसा कर दे माने इंद्रिया विषयों से अलग भी कर देते हैं फिर भी मन विषय का चिंतन करता है तो हमारे कार्य हमारा कार्य सिद्ध नहीं होगा तो मन भी विषय चिंतन करना छोड़ दे इंद्रिया विषय ग्रहण करना छोड़ दे जब अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं जब बुद्धि समी चेष्टी और बुद्धि भी कोई तर्क आदि नहीं करती है चेष्टा नहीं करती है कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि की चेष्टा नहीं करती है ऐसी जो स्थिति होगी माने इंद्रिय शांत है मन शांत है बुद्धि शांत है ताम आहु परमा गतिम इसी को परम गति कहते हैं ये आत्म प्राप्ति कहते हैं ताम अवस्थाम उस अवस्था को परम गति परम प्रयोजन कहते हैं इंद्रियों विषयों से इंद्रिय व्यावृत हो गई हो मन भी विषय का चिंतन नहीं करता हो और बुद्धि भी विचलित नहीं होती हो किसी भी चेष्टा नहीं कर रही हो ऐसी स्थिति को ही परम गति कहा गया इसी को परम गति कहते हैं परम प्रयोजन आत्मस्वरूप की उपलब्धि इसी का नाम है ये कहा भाष्य में कहते हैं यरामन ये काले। जिस अवस्था में जिस समय में स्व विषय व्य निवर्तित नहीं आत्मनी व पंच ज्ञानी कहते हैं देखो पांचों ज्ञान इंद्रिया को या ज्ञानानी करके कहा ज्ञान इंद्रिया ज्ञान ज्ञान इंद्रिया पांचों के पांचों विषय निवर्तित नहीं अपने अपने विषयों से निवृत्ति निवृत्ति हो गई इंद्रियों की स्रोत इंद्रिया शब्द ग्रहण छोड़ दिया है ग्रहण ने गंध ग्रहण करना छोड़ दिया है विषयों के संबंध कटा है रसन इंद्रिय ने स्वाद आस्वादन करना छोड़ दिया है चक्षु ने रूप देखना छोड़ दिया है तो इंद्रिया ने स्पर्श गुण ग्रहण करना छोड़ दिया है यही यदा मानी यशमिन काली जिस में विषय पर अपना अपना विषय है पांचों इंद्रियों का अपना अपने विषय है शब्द स्पर्श रूप रस गम भिन्न भिन्न विषय है अपने विषयों से निवर्तितानी निवृत्त हो गए जाते हैं जब इंद्रिया निवृत्ति हो जाती है विषयों से विमुख हो जाती है इंद्रिया अंतर्मुखी वृत्ति में आ जाती है आत्मनिव पंच ज्ञानानी आत्मा में स्थिर हो जाते हैं अंतर्मुखी वृत्ति में आ जाते हैं पांचों के पांचों ज्ञान इंद्रिया जिस काल में ऐसी हो जाती है ये ज्ञानानी करके ज्ञान शब्द इंद्रियों के लिए ज्ञान का प्रयोग क्यों किया मंत्र में ज्ञानानी बोल दिया बोलना चाहते ज्ञान इंद्रियाणी ऐसा बोलना चाहिए था कि ज्ञानानी बोला क्यों कहते हैं ज्ञानार्थत्वा श्रोतरादि इंद्रियाणी ज्ञानानी दूर चाहते ज्ञान के लिए है ये इसलिए इनको ज्ञान शब्द से कह दिया ज्ञान के लिए है जानकारी के लिए होते इंद्रिया ये पांच हमारे जो इंद्रियां हैं विषयों को जानने के लिए होते हैं और पांच काम करने के लिए होते हैं जो काम करने वाले हैं उनको कर्म इंद्रियां बोलते हैं और जो विषयों को जानने वाले हैं इनको ज्ञान इंद्रियां बोलते हैं तो ज्ञानानी क्यों तो बोला ज्ञान इंद्रिया तो ज्ञान नहीं है ये शंका होगी तब इसके उत्तर दिया भाषाकार ने ज्ञानार्थ वो ज्ञान के लिए होते हैं ये इंद्रिया जो हमारे चक्षराधि इंद्रिया है विषयों के जानने के लिए ज्ञान के लिए होते हैं दि इंद्रियानीणी ज्ञानार्थत्त ज्ञानानि आनी उच्चनते जो इंद्रिया है पांच ज्ञान इंद्रिया जो बोलते हैं वो ज्ञान के लिए हैं शब्द आदि का अनुभव होता license, तो है इनके माध्यम से इसलिए इनको ज्ञान शब्द ही बोल दिया अवतिष्ठे रह जाते हैं आत्मा में आत्मा का वृत्ति में आ जाते हैं अंतर्भुखी वृत्ति में रह जाते हैं ऐसी स्थिति है किंतु खाली अपने आप नहीं सह मनसा मनसा सह मन के सहित अगर इंद्रिया तो विमुख कर लिया हठययुग के माध्यम से आज के बाद देखना नहीं सुनना नहीं हठयुग कर लिया क्या हटयुग ऐसा हठयुगे सूरदास जी ने आख फोड़ दिया था भगवान के दर्शन चाहते कि विजय दर्शन हो रहा है बार बार। अपने आप अप, सूर्यदास ने आँख फोड़ा ऐसा बोलते हैं हठयुग करके इंद्रियों को तो व्यावृत कर सकते हैं किंतु विषयों की जो आसक्ति मन में बना रहे उसको कैसे विवृत्त करे के लिए कहते हैं मन मन के सहित इंद्रिया जब निवृत्त हो जाए मन में भी विषय चिंतन ना हो इंद्रिया हो जाती है विषयों से और मन में भी विषय चिंतन न हो वो अवस्था उस अवस्था और बुद्धि भी कोई चेष्टा नहीं करती हो ऐसी अवस्था को परमात्मा के साथ योग कहते हैं आत्म प्राप्ति होगी बोलते है इस अवस्था में प्रवृत्ता लोग ऐसा बोलते हैं ये कहते हैं अवतिष्ठे सह मनसा मन के सहित मनसा सह साह मन के सहित इंद्रिया जब अपने विषयों से निवृत्त हो जाती हैं क्योंकि इंद्रियों को विषय में जाने के लिए मन की आवश्यकता है मन क्योंकि तो ऐसा होता है कभी बैठे हुए होते हैं कोई व्यक्ति चला गया किन्तु तो हमारा ध्यान दूसरे तरफ था हमें ख्याल नहीं होता दूसरे से पूछते है क्या हुआ इसके मतलब मन का और चक्षु का संबंध नहीं था उसका ऐसी स्थिति हो जाती है भक्ता बोल रहा है श्रोता को सुनाई नहीं पड़ता है कभी ऐसी स्थिति हो जाती है क्यों ऐसा हुआ तो मन अन्य विषय के चिंतन में डूबा हुआ था क्या शब्द कहा पता नहीं लगता मन जब इंद्रियों के साथ संबंध कर देता है तब विषयों का ज्ञान होता है खाली इंद्रिया काम नहीं कर पाती है इसलिए मनसा सहा का मन के सहित इंद्रिया जब व्यावृत हो जाए विषयों से यदि यदि अनुगतानी जिसके पीछे चलते हैं इंद्रिया इंद्रिया मन के पीछे होते हैं मन के साथ होकर ही चल पाते हैं अकेले विषयों का ज्ञान नहीं कर पाती है मन जब साथ नहीं देगा तो इंद्रिया काम नहीं कर पाती यद अनुगतानी जिस पे अनुगत है पीछे चलते हैं जिस मन के पीछे इंद्रिया चलती है ये इंद्रिया तेन मनसा तेन संकल्प आदि व्यावृत्त अंत है नाम सह उस अंतकरण के सहित उस मन के सहित इंद्रिया जब व्यावृत्त होगी कहा मन का क्या स्वभाव होता है संकल्प आदि रूप करता है वो यह है कि यह संकल्प विकल्प करता रहता है मन का स्वभाव है धर्म है उसके सहित इंद्रिया जब अंत के सहित व्यावृत्त हो जाती है विषयों के तरफ मन मन में भी विषय चिंतन नहीं है इंद्रिया भी विषयों से जब अलग हो जाती है तब आत्मा में हो जाती है और बुद्धिश्चर न विचेष्टी और तीसरी बात यह है बुद्धि भी कोई चेष्टा नहीं करती है क्योंकि मन जब संकल्प उठाता है संकल्प विकल्प बोलते हैं सही है कि गलत है सशक्त करता है तो बुद्धि निर्णय देती है ये वस्तु तो अमुख उस काल में बुद्धि बोलते हैं बुद्धिस्ट नाग में कार्य करता है इसलिए चार नाम प्राप्त होता है नाम एक ही अंतकरण है मन बुद्धि चित्त अहंकार ऐसा बोलते है चार प्रकार से काम करने के कारण चार नाम प्राप्त हुआ व्यक्ति एक ही है जैसे पांच एक भीतर वायु है अध्यात्म वायु है जिसको पांच प्रकार से काम करता है उसको कहते हैं प्राण अपान ब्याम समान उदाहरण बाजू है जब नाभि प्रदेश ऊपर की तरफ आएगा उस काल में प्राण बोलते हैं जब ऊपर से नीचे की तरफ जाता है तो अपान बोलते हैं और जब आप कोई बहुत ओजन आदि उठाना हो वजन आदि उठाने के समय आएगा उस काल में आप ना तो प्राण को खींचते हैं न प्राण को छोड़ते हैं मान अपनी में रखते हैं दोनों को समान करके रखते हैं वजन आदि उठाते समय आपको पता होता है माने वायु का भी भी प्रयोग नहीं, करते हैं, छोड़ना भी नहीं खींचना तो ब्यांग नाम पड़ता है, है और खाए पिए और अन्न जब डाटर आग्नि में पहुंचा हुआ है वहां से नाभी प्रदेश में आने के बाद नाभी से जो वितरण करने का कर, सारे शरीर में अन्न रस को वितरण करने का काम से समान वायु कहलाता है समान है। और उड़ान वायु जो है, आपको जब तक जीवित अवस्था में अगर उदाहरण उदान वायु ऊपर उठा कर रखता है शरीर को इसलिए अपान वायु के द्वारा शरीर लुढ़क नहीं पाता नहीं तो नीचे खींचता वायु खींचने से शरीर लुढ़क जाता किन्तु तीन का भी नहीं लुढ़कता वहां उदान वायु ऊपर की तरफ खींचता है और अपान वायु नीचे खींचता है इसके बैलेंस बना हुआ होता है खाली अपान वायु न हो उड़ान वायु उड़ा के ले जाए ऊपर इसको और उड़ान वायु न हो तो अपान वायु इसको नीचे लड़गा दे इसको ऐसी स्थिति है दोनों का सामंजस्य होता है ऊपर की तरफ खींचने का काम करता है इस शरीर को गिरने नहीं देता वो उदान वायु का काम है और अंतिम समय जब आने पर उसी उदान वायु के सहारे से अपने कर्मों का फल भोगने के लिए जीवात्मा जाता है इसी चर्चा है शास्त्रों में तो अंतिम अवस्था में उदान वायु काम करेगा वायु एक ही है एक भौतिक वायु बाह्य वायु है एक आध्यात्मिक वायु भीतर वायु है जैसे बाहर का हवा ऐसे भीतर भी एक हवा है जब तक हमारा प्रारंभ शेष व्यवस्था तो है तब तक यह आना जाना करता है जब प्रारंभ समाप्त है चला जाए तो ये एक ही होने पर भी पांच प्रकार के काम करता है इसलिए इसका पांच नाम पड़ा है प्राण अपान ज्ञान समान उदान भिन्न भिन्न काम करने से भिन्न भिन्न नाम मिल जाता है जैसे कोई एक ही व्यक्ति होगा जब पूजा करेगा तो उसको पूजारी बोलते हैं भंडार में काम करेगा तो भंडारी बोलते हैं वो क्रिया भेद से व्यक्ति का नाम अलग होना व्यक्ति भिन्न नहीं होता जैसे जैसे कर्म करेगा वैसे नाम मिल जाता है ठीक इसी प्रकार की हानि ऐसा ही है वैसे अंतकरण जिसको बोलते हैं ये भी एक नाम है अंतकरण भीतर बैठ के काम करने वाले को कारण माने काम करने के सहायक जब हमें कोई कार्य करना हो तो उसको तो सहयोगी होता है उसको करण बोलते हैं जैसे लिखने का काम आएगा तो कलम होता है करण इसके बिना हम लिख नहीं पाते तो ऐसे ही अंतकरण कहा और बहिष्करण दो प्रकार के करण है इंद्रिया हमारी बाह्यकरण है और मन आदि अंतकरण है भीतर के करण है मारे हम कुछ कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए सहयोगी होते हैं करण तो वो जो अंतकरण भी चार प्रकार का है है एक ही अंतकरण है किंतु नाम चार मिलता है मन बुद्धि चित्त अहंकार करके चार नाम मिलता है उसको भिन्न भिन्न कार्य करने से जब संकल्प विकल्प करता है कोई वस्तु सामने होने पर पहले संशयात्म क्या वृत्ति बनती है क्या चीज है ये है कि ये है ऐसी वृत्ति होती है शुरू में उस काल में उसको मन बोला जाए संकल्प विकल्प करने वाला है, है अंतकरण उसको मन कहा और दूसरे क्षण में आप निर्णय करेंगे ये अमुक चीज है अमुक वस्तु है निर्णय हो जाता है उस काल में उसको बुद्धि कहेंगे बुद्धि कहते हैं और एक चेतना सत्य हमारे शरीर में चेतन का कभी अभाव नहीं चेतन है चेतन व्याप्त है व्यापक है किन्तु चेतना कभी होती कभी नहीं होती जैसे मूर्छा अवस्था में हमारी चेतन हमारे शरीर में होता है अगर चेतन चला जाए तो घाट में ले जाते नहीं ले जाते हैं मूर्छित हो गया क्या खो गया वहां चेतना खो गई बोलते क्या खो गई चेतन नहीं पया चेतना जब चेतना युक्त अभी आप होश आवास में हैं अभी बेहोशी में जाते हैं तो होश आवास में चेतना युक्त हो जाते हैं और बेहोशी तो में चेतना से रहित हो जाते हैं तो जब चेतना से युक्त काल में उसको चेतन बोल देते क्या क्या वो चित्त बोलते हैं मन जब होश आवास में होगा उस काल में उसका नाम पड़ता है चित्त और बेहोशी में काम नहीं करेगा चित्त नाम पड़ता है चेतना जब जागृत है उस काल में चित्त बोलते हैं उसको वह अंत करण अभी जैसे जागृत अवस्था में चेतना शक्ति है मन में है अंतकरण है वो चेतना अंतकरण का धर्म है वो वृत्ति है जैसे संकल्प विकल्प वृत्ति निश्चयात्मिक वृत्ति वैश्विक चेतना वृत्ति मन के धर्म है मन माने वो अंतकरण के धर्म है सब और जब इस पिंड में अहम अहम करता है जब ये जो अहम हो रहा है जैसे मैं मनुष्य हूँ खाली मैं नहीं बोलता विशेषण लगाता है क्या मनुष्य हूं मैं पुरुष हूँ स्त्री हूँ बाल हूँ वृद्ध हूँ ऐसा तो कर रहा है किन्तु विशेषण के साथ करता है जब इस काल में उसको अहंकार बोलते हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार एक चार भाव स्तर से होता है और ये विशेषण छोड़ करके केवल अहम हो जाए वो अपना स्वरूप है माने जो केवल मैं-मैं होता है अपना स्वरूप भी अहम है किंतु विशेषण को छोड़ दीजिए उसको छोड़ के केवल अहम होता हो तो अपना स्वरूप है किंतु अभी स्थिति ऐसी बनी हुई है विशेषण के साथ ही हम हो रहा है पुरुष हो स्त्री हूं बाल हूं हों अमुक हो विशेषण लगा करके हूं हू होता है ये गलत हो रहा है तो बुद्धिश्च नती ये कहा था बुद्धिश्च अध लक्षणा नती जो निश्चयत्मिक बुद्धि है वो भी चेष्टा नहीं करती जिस अवस्था में इंद्रियों भी चेष्टा से रहित हो गई मन भी अपने विषयों की चेष्टा से रहित हो गया है बुद्धि भी मान कर्तृत्व भक्तृत्व आदि चेष्टा से रहित है ऐसी अवस्था को योग कहते परमात्मा के साथ योग कहते कारण तामा परमाम गति में भी गए स्थिराम नी स्वापार है सुना अपने व्यापार इंद्रियों के अपने व्यापार शब्द आदि में जाना शब्द आदि का ग्रहण करना व्यापार है मन का व्यापार है संकल्प विकल्प करना बुद्धि का व्यापार है निश्चय करना अपने अपने व्यापारों से सब निवृत्त हो रखे हो इंद्रिया भी व्यापार नहीं कर रही है और मन भी व्यापार नहीं कर रहा है बुद्धि भी व्यापार नहीं, नहीं करती है जिस काल में न बुद्धि भी चेष्टा नहीं करती है जिस अवस्था में न व्याप्रिय दे तम आहु परमागति उसी अवस्था को ताम अवस्था उस अवस्था को परम गति कहते हैं आत्म प्राप्ति बोलते हैं परम गति कहते हैं उस अवस्था का नाम है ये ही है ताम परमा गति आहू वेदांत के मर्मज्ञ लोग उसी अवस्था को परम गति करके बोलते हैं ये कहा तो ये कहा था है, वो बुद्धि कैसे प्राप्त होगी इसलिए टीका था टीका में लिखा श्रोत वेदांत आना भाई कैसा तो कुछ लोग वेदांत सुन चुके हैं कई दिनों से सुन रहे हैं फिर भी किसी की बहरमुखी वृद्धि नहीं जा रही है उस आत्मा में मन स्थिर नहीं होता है लगता है झलक जैसा लगता है किंतु तो जैसे बिजली का चमक जैसा लगता है कभी कभी ऐसी बुद्धि होती है मैं शरीर से अलग हूं किंतु तो तुरंत मिट्टिया बेट हो जाना फिर भूल जाना फिर शरीर में आ जाता श्रुत वेदांत आनाम जो श्रुत वेदांत है जिन्होंने वेदांत सुन लिया है उपनिषद सुना हुआ है ऐसे लोगों का भी कैसा सबका तो ऐसा नहीं होगा जो कृतोपासक होंगे जिन्होंने जीवन में इस जन्म में हो चाहे पूर्व जन्म में हो उपासना की हो अपने साक्षात्कार किया हो उनको तो वेदांत से आत्म साक्षात्कार होगा किंतु कुछ लोग ऐसे मिलेंगे ब्रह्माष्टी बुद्धि धैर्य दर्शन अहम ब्रह्माष्टमी ऐसी बुद्धि स्थिरता नहीं होती है मन से ये बुद्धि बनी रहती है ऐसा देखा है तो इसलिए क्या है अस्थि किंचित प्रतिबंधक अंतर कहा कोई ना कोई एक अन्य प्रतिबंधक तो अविद्या तो है ही है माया तो प्रतिबंधक है ही है जब तक ज्ञान से उसका नाश नहीं होगा तब तक होगा ही नहीं किंतु और भी कोई प्रतिबंधक है तब अपन उपायो अन्य। अन्यो वक्तव्य उसके हटाने का उपाय भी कोई बताना पड़ेगा कुछ योग साधना बतानी पड़ेगी इसी कहा सात मन कथम प्राप्त थे इत्यादि भाष्य में था वो जो मन के नियंत्रण करने वाले बुद्धि कब प्राप्त होगी ये प्रश्न था ये ठीक है प्रमाण प्रमेय संभावना निरा, संभावना निराशी चित्त से अनेकाग्रता दोष प्रतिबंधक संभव थी दे देखो श्रवण किया वेदांत श्रवण किया बहुत दिनों से और मनन भी किया विचार भी खूब किया यहाँ पर आत्मा और अनात्मा वेदांत तो कोई बाहर की बातें नहीं करता वेदांत तो यही यही पिंड के भीतर की बात करता है इसमें कितने त्याज्य हैं कितने ग्राह्य है आत्मा ग्राह्य होता है अपना स्वरूप और बाकी सब त्याज्य होते हैं विचार से त्याग ना होता है तब तो कहते हैं कि देखो श्रवण मनाना व्य श्रवण कर लिया वेदांत श्रवण सुन रहा है व्यक्ति और मनन भी करता है विचार भी करता है कि शरीर हमारा अनित्य है मैं स्थायी हूं स्थिर हूँ ऐसे ख्याल भी करता विचार भी करता है श्रवण मनन आप्यम ये दोनों साधन के द्वारा वेदांत श्रवण और आत्मा अनात्मा का मनन विचार ये दो के माध्यम से प्रमाण प्रमेय असंभावना पहले देखो प्रमाण में असंभावना दो असंभावना की समाप्त माने आत्मा के विषय में कोई प्रमाण नहीं है ऐसे कुछ लोग नास्तिक लोग बोलते हैं प्रमाण नहीं मानते किन्तु जिन्होंने वेदांत सुन लिया है उनके प्रमाणगत दोष नहीं हो, हो सकता है प्रमाण में संशय नहीं होगा प्रमाण है आत्मा के बारे में क्या प्रमाण है वेदांत प्रमाण है वेदांत बोलता है आत्मावार्य द्रष्टव्य स्रोतव्य मंतव्य इत्यादि बोलता है प्रमाणगत संशय नहीं है प्रमेयगत संशय भी नहीं है वेदांत का प्रमेय क्या है जीव और ब्रह्म की ऐक्य विषय प्रमेयन विषय प्रमेयगत भी संशय नहीं है जो वेदांत तो सुन रहे हैं और मनन करते हैं माने जीव ब्रह्म ही है बुद्धि भी हो जाती है और माने इसके लिए कोई प्रमाण नहीं है प्रमाणगत तो तो संशय भी चला गया प्रमेयगत तो संशय भी चला गया है ऐसे जो वेदांत का श्रवण मनन के द्वारा जिन लोगों की ऐसी स्थिति है श्रवण मनन आप दो साधन है श्रवण और मनन इन साधनों के द्वारा प्रमाण प्रमेय असंभावना, असंभावना, सं, सं, असंभावना वो वो निराश प्रमाण की असंभावना एक असंभावना संबंधी हो गया खंडित हो गया प्रमाण है असंभावना नहीं और जो असंभावना नहीं विषय नहीं है वेदांत का विषय नहीं प्रमेय प्रमेयन विषय वो भी असंभावना का निराश हो गया किस किस द्वारा सर्वण और साधन के द्वारा वेदांत सर्वण किया है तो प्रमाण या असंभावना नहीं प्रमाण है संभावना है सिद्ध हो गया और वेदांत का जो प्रमेय होता है विषय होता है जीव ब्रह्म के ऐक्य अहम ब्रह्मास्म यह भी असंभावना निराश हो गया है व्यक्ति का ऐसा होने पर भी चित्त से अनेक्रता दोषों प्रतिबंधक फिर भी चित्त में एक दोष बैठा हुआ होता है उस काल में क्या अनेकाग्रता अनेक, अनेक विषय में जाना एकाग्रता नहीं चित्त में विक्षिप्त रहना यह दोष है एक दोष है प्रतिबंधक अन्य प्रदिवन्दक है, है, चित्तस्य अनेक अनेक आग्रता एक का अभाव, विषयों में भटकना, दोष, दोष बना हुआ वेदांत के पश्चात ये संभावना है संभव थी। संभव है सबको होना कोई वो नहीं है किंतु कुछ लोगों की संभावना है इसलिए तद अपनाया नाय उसको हटाना चाहती है अनेकाग्रता जो दोष एक है जैसे कि बुदि स्थिर होने नहीं देता तो उसको हटाने के लिए, उस दोष को हटाने के लिए योग, का योग योग का अनुष्ठान करना चाहिए कहते हैं योग योग का अनुष्ठान करना वो भदिष्य वो यही उपदेश होता है योग का अनुष्ठान करना होता है ऐसे यहां उपदेश दिया जाता है किया जाता है एक काम क्या उपदेश कहा इसका तात्पर्य है जिस अवस्था में अपने विष्णव से निवृत्त हुए इंद्रियां पांचों इंद्रियां निवृत्त हो गई है विष्व के साथ संपर्क समाप्त करके बैठी हुई है और मन भी संकल्प विकल्प नहीं करता है बुद्धि भी श्रेष्ठा रहित हो जाती है उसी अवस्था को योग कहते हैं यहां का योग ऐसा योग है ऐसा बताए भास्कर में कहा था अवतिष्ठां सह मनसा के आगे यदि तो अनुगतानी कहा था जिसके पीछे चलते हैं इंद्रियां किसके पीछे चलते हैं मन के पीछे मन के बिना इंद्रियां काम नहीं कर पाती मन साथ नहीं देता है तो इंद्रियां काम नहीं कर सकती है मन साथ देता है तभी काम करती है देखने के समय में चक्षु में आकर के मन का संबंध होगा हो तो फिर वो मन सही चक्षु विषय देश में जाकर के विषयकरण करेगी खाली इंद्रिया काम नहीं कर सकती क्योंकि ऐसा बोलते हैं अन्यत्र मना वम ना स्रवसम ऐसा मैं अन्यत्र मन वाला था मैं कुछ सुनाई नहीं पड़ा क्यों मन मेरा अन्यत्र था शब्द कौन रहा था सामने वाला क्या बोला पता नहीं लगा अन्यत्र मना मैं अन्यत्र मन वाला हो गया था अन्यत्र मना वो न दृष्टम मैं देख नहीं सका मैं अन्यत्र मन वाला था मेरा मन कोई अन्यत्र फा था इसलिए देख नहीं पाया हाँ खुली खुली थी देख नहीं सका ऐसा हो जाता है तो यदा यदानी कहा जिसके पीछे चलते हैं इंद्रियां, मन के पीछे चलते हैं मन के बिना इंद्रिया चलने शक्ति यदि संकल्प आदिकरण संकल्प आदि से व्यावृत हुआ संकल्प विकल्प से व्यावृत हुआ अंत करण सहित जब पांचों इंद्रिया अपने अपने स्थानों में स्थित हो जाती है बाह्य विषय का ग्रहण नहीं करते हैं बुद्धि से सा अध्यवास लक्षण निकाता निश्चय आदमी का बुद्धि भी चेष्टा नहीं करती है जिस अवस्था में कहा चेष्टा नहीं करना अपने व्यापार में अपने अपने जब द्य... इंद्रियों का व्यापार अलग है मन का व्यापार अलग है बुद्धि का व्यापार अलग है नीचे न्याप्रियम आहु परमागतम इत्यादि कहा था भाष्य कहते हैं कहते हैं तो यद अनुगतानी का क्या अर्थ होगा कहते ना अधिष्ठितानी जिस जिस मन के आश्रित तो होकर के इंद्रियां चलती थी जिस जिस मन के आश्रित तो होकर इंद्रियां चलती थी ए ना ए ना। मनसा अधिष्ठिता होकर के विषय ग्रहण करती थी इंद्रिया तेन तेन सवतिष्ठन थे मन के सहित जब चुप हो जाते हैं इंद्रिया निवृत्त व्यापाराणी भवन अर्थ व्यापार से रहित हो जाते हैं जिस जिस मन के सहारे से अपने अपने व्यापार करते ते न ते न थे इंद्रिया अब कुश उस मन के सहित इंद्रिया निवृत्त हो जाते हैं जिस अवस्था में और बुद्धि भी काम नहीं करती है जिस अवस्था में चुप हो जाती है विषय का ग्रहण नहीं करती है उसी को परम गति कहा तो न मनसा में शंका हो जाती है कितने मन है जो ए निक्सा करके बोल दिया एक ही बार बोलना चाहिए ए न मनसा ए न मनसा विपक्ष करके कैसे बोल दिया मन तो एक ही है दो तो दो बार कैसे बोल दिया तो टिप्पणी लिखते हैं मनसा एक राजसाद भेदेना नाना तो अभमाते देखो मन एक ही होने पर भी सामसिक मन, मन से मन का भेद हो जाता है हमारा मन कभी शतगुणी वृत्ति में आ जाता है कुछ पूजा पाठ करने की इच्छा होती है कुछ जप करूं कुछ भजन करूं ऐसी मन करता है मन भजन भी देगा देग विषयकरण भी ये करता है भजन भी इसी ने करना है जब सात्विक वृत्ति में रहता है उस काल में कुछ अपने कल्याण के तरफ सोचता है जब राजसी वृत्ति में आ जाएगा तब कहने लग जाएगा नहीं कुछ करना चाहिए संसार में आए हैं कुत्ता भी जरा पूछ हिला करके बैठता है तो तुम तो मनुष्य हो कुछ करो बस चाहे लोगो प्रकार की भावना हो चाहे स्वार्थ प्रकार की भावना हो कुछ भावना जग जाएगी राज, राजस वृत्ति में आने पर करने लग जाएगा माने रजोगुण सवार होने पर कर्म में प्रवृत्त होगा यही मन और जब तमोगुण आज छा जाता है मन में तामसी वृत्ति आ जाएगी जो कुछ है छोड़ दो पड़ जाओ चुष्ट जाओ आलस में डूबा रहेगा बहुत अनिवार्य कार्य फिर भी छोड़ देगा तमोगुण सवार होने पर स्थिति हो जाती है तो मन एक होने पर भी मन में तीन भेद हो जाता है सात्विक वृत्ति राजस्वृत्ति तामसिक वृत्ति के द्वारा तीन प्रकार का मन होता है इसलिए कहा न मनसा कहा टीका कार ये निस जिस मन के साथ इंद्रिया बैठी है ऐसा कहा यही कहते हैं मनसा एक यद्यपि मन एक है मन अनेक तो है नहीं तो टीका में कैसे वहा मनसा करके दो दो बार बोल दिया इसके लिए बोलते हैं राजसादि भेदे नाना तो अभ यही है ना ना राजसाधि वेद से नानात्व तो ग्रहण किया है नाना हो जाता है मन राजसाधी वेद से सात्विक वेद राजस वेद तामस वेद तीन प्रकार का मन हो जाता है इसलिए माने मान यादश्य नहीं दिया यादश्य न मन जिस प्रकार का मन बना होगा उसी प्रकार इंद्रियों के विषय में प्रवृत्त होना है यह स्थिति है आगे निवृत्त व्यापाराणी में दो नंबर टिप्पणी है व्यापार से रहित हो जाते हैं जब इंद्रिया भी व्यापार से रहित हो जाना और देखना सुनने ये व्यापार है उनका और मन भी अपना सोचना आदि काम से निवृत्त हो जाता है बुद्धि भी अपने चेष्टा करने से रहित हो जाना ये निवृत्त व्यापारणी है ना मन सस्तु आद्रिकता तो निवृत्तता मित्र मन को ऐसा बनाना चाहिए बस व्याप्र व्यापार रहित कर देना चाहिए यह साधक के लिए विशेष मन अगर नियंत्रण में हो गया तो इंद्रियां काम नहीं कर पाएगी दो प्रक्रिया है या तो इंद्रियों को रोको जब अग्नि जली हुई है उसको बुझाने की तरीका एक ही तरीका है ईंधन डालना बंद करो अगर ईंधन देते रहेंगे तो अग्नि धकती रहेगी और धकती रहेगी ईंधन डालना छोड़ दो तो धीरे धीरे शांत हो जाएगी तो यहाँ भी ईंधन के काम करते हैं विषय डालने वाले इंद्रिया होते हैं इंद्रिया हमारे रड़ार के काम करते हैं रड़ार जो होता है ना उधर की वस्तु को इधर फोटो लाने का काम करते हैं मन में फोटो लाएंगे उसको भी वो वृत्ति बोलते हैं उसको बाहर के विषय जैसा थे वैसे यहाँ भीतर पहाड़ पर्वत नदी ताला सब बन जाता है बना हुआ होता है ये इंद्रिया जो है ये कैमरे का काम करते हैं फोटो खींचने का काम करते हैं अब मन में फिर वो उसको चिंतन शुरू हो जाएगा उसी का नाम वृत्ति है वृत्ति वही चीज है जो बाहर के विषयों को भीतर भरने के बाद में मन रील रील बना के देख रहा है उसी का नाम वृत्ति बोलते हैं वेदांत में तो ईंधन डालना छोड़ देना मान विषय ग्रहण करना छोड़ना इसके लिए इंद्रियों को पहले नियंत्रण करेंगे विषयों से तो मन धीरे धीरे शांत होगा जब विषय आना कम हो जाएगा तो चिंतन कम हो जाएगा उसका वो मन जब चिंतन करना छोड़ देगा तो संस्कार कमजोर पड़ जाएगा मनोलय ये बोलते हैं मनोलय भाषण त्याग ये बोलते हैं जब विषय बाहर से नहीं आ रहे हैं इंद्रिया काम करना छोड़ दे इंद्रिया आपका नियंत्रित हो जाए तो विषय लाना छोड़ देंगे विषय लाना छोड़ेगा तो मन उनका चिंतन करना छोड़ देगा मन चिंतन करना छोड़ेगा उनका संस्कार नहीं बनेगा संस्कार नहीं बनेगा तो आगे भाषण नहीं है भाषणा क्षय इसी को मुक्ति मानते हैं उपाय इस तरह से रोकना चाहिए और दूसरी प्रकार ये भी मन अगर इंद्रियों को साथ नहीं देता है तभी इंद्रियां काम नहीं कर सकती है मन को अगर नियंत्रण करके रख दिया रख सकते हैं तो फिर भी अकेली इंद्रियां काम नहीं कर पाएगी मन का जब तक संबंध नहीं होता इंद्रिया में तब तक इंद्रिया काम नहीं कर सकती खुल ही रहे कुछ काम नहीं कर सकती है दोनों उपाय हैं कुछ साधक को करना चाहिए कहा निवृत व्यापार माने क्या है तो कहा मनो ताद्रिको नि मन को इस प्रकार बनाना चाहिए व्यापार रहित कराना चाहिए इसी को परम गति कहा इंद्रिय व्यापार से रहित हो जाए मन अपने व्यापार से रहित हो जाए बुद्धि भी अपने व्यापार से रहित हो जाए इसी को परम प्रयोजन वेदांत का प्रयोजन इसी को माना है ये <coughs> अच्छा आगे इसी को योग कहते हैं कहते हैं इसी का नाम पहले योग का विधान करते हैं करके अवतरण में कहा था इसी का नाम योग है ये तीनों अपने अपने व्यापारों से रहित हो जाए इंद्रियों को स्थिर हो जाना माने विचलित नहीं रहना चेष्टा रहित हो जाना इसी अवस्था का नाम योग है वेदांत का योग ऐसा योग है ये आगे मंत्र में कहते हैं ताम योग मनते स्थिराम इंद्रिय धारणाम अप्रमत्तस्तदा अप्रमत्तस्तदा भवति भवति योगो प्रभवा स्थिराम स्थिराम हाँ योगो थिरा मन जो इंद्रियों के स्थिर करना इंद्रियों को धारणा करना स्थिर करना विषय में जाने न देना विष्व से व्यावृत कर विमुख कर देना विचार से विचार से इंद्रियों को विषय से व्यावृत कराना ताम अवस्थाम उसी अवस्था का नाम ताम अवस्था इंद्रिया धारणाम अवस्था जो इंद्रियो को स्थिर करना रूप धारणारूप अवस्था है योगम इति मान्य वेदांत के जो मर्वज्ञ लोग हैं इसको योग कहते हैं है, है भी योग, भी योग होते हुए योग कहा है है तो आपके संबंध कटना है जितने भी है सबको फेंकना है अवस्था है है किंतु तो योग कहते वेदांत के के लोग के सस्ता में भी है। तम तम विद्या दुख संयोगम योग संगीतम वियोग योग संगीतम सनिश्चय योग तब्य योगाध्याय आत्मा संयम नाम का अध्याय है वो माने मन नियंत्रण करने के साधन बताया हुआ आत्मा माने मन षष्टाध्याय में जो आत्मा संयम कहा मन का नियंत्रण करने के साधन कैसे स्थान में रहना चाहिए बाह्य आपके शरीर के आकृतिक क्रिया कैसी होनी चाहिए किस मुद्रा में आपको रहना चाहिए और मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए क्या चिंतन करना चाहिए किसका चिंतन नहीं करना चाहिए यह सब बातें बताई हुई है षष्ठाध्याय में तो आत्मसंभ कहा आत्मसब्द का आत्म करता, मन मन संयोग नियंत्रण करने की स्थिति बताई है वहां कहा तम विद्या दुख संयोग योग दुख के संबंध का वियोग अवस्था होती है अवस्था शरीर के साथ संबंध पर दुख का संबंध होता था किंतु इंद्रियों को जब हम विषयों से हटाते हैं तो दुख का संबंध का वियोग हो जाता है दुख का संबंध नहीं रहेगा वियोग अवस्था है किंतु उसको योग करके कहा वेदांत यहां भी ऐसा ही है जब इंद्रियों तो के विषयों से व्यावृत कर देते हैं तो योग नहीं हुआ वियोग अवस्था है इंद्रियों के साथ संबंध नहीं है संबंध होने का नाम योग होता है या तो वियोग है योग होते हुए, इसको योग कहां स्थिर कहा। इंद्रियों को इं तो स्थिरता रूप धारण करना माना विषय में जाने नहीं देना बुद्धि के द्वारा नियंत्रित करना इंद्रियों को मन को नियंत्रण करना ई का नाम योग कहा वेदांति योग कहते हैं कहा अप्रमत्तवती योगो ही प्रभाव पे उत्तरार्थ में कहते हैं उस काल में अप्रबत्त होगा प्रमाद रहित हो जाता है प्रमत्त माने प्रमादी प्रमाद करता है आलस्य करता है अप्रबत्त होगा जब इंद्रियों को विषयों से विमुख कर लिया जाए विचार से मन को भी उस विषय से विमुख कर दिया जाए बुद्धि को भी विमुख हो जाए जब उस काल में अप्रबत्त हो जाता है मान प्रमाद रहित हो जाता है तो जागरूक जागृत अवस्था कहते हैं उसको प्रमाद रहित होता है उस काल तमाद रहित हो जाता है क्यों योगो ही प्रबल ऐसा भी है जो कि कैबल्य का नाश विनाश करने वाला भी है अप्यय भी वही है अगर विषयों के तरफ योग हो जाएगा तो कैबल्य का अप्यय होगा अप्यय और विषयों से अतिरिक्त अवस्था में जब पहुंच जाए तो कैवल्य का केवल अपने स्वरूप के प्रार्दुर्भाव करने वाला है योग दोनों काम करता है किस तरफ आपका योग बन गया अगर विश्व से निवृत्ति रूप योग है तो कैवल्य का आविष्कार करने वाला योग है प्रार्दुर्भाव करने वाला योग हो जाता है और विश्व के साथ संबंध हो गया तो अप्यय विनाश कैवल्य का विनाश अभाव हो जाता है प्रयोजन आकर्षित होगा अरे प्रार्दुभाव कैवल्य प्रार्दुर्भाव करने वाला भी योग है और कैवल्य का विनाश करने वाला भी होगा भाष्य में कहते हैं ताम इद्रिशम अवस्था जो इस प्रकार की अवस्था है क्या अवस्था है पूर्व मंत्र में जो कहा था अवस्था बताई थी यदा आ, ये ज्ञानी मनसा सह था ये। तो ये पूर्व मंत्र में जो बताया है इंद्रियां यदा पंचापतिष्त ज्ञाना मनसा सह बुद्धि से नामाह परमागति ये पूर्व मंत्र में कधी जो अवस्था है माने विषयों से इंद्रिय विमुख कर दिया गया विचार से विषयों का ग्रहण नहीं कर रही है मन भी अपने विषयों का चिंतन नहीं कर रहा है बुद्धि भी चेष्टा नहीं करती है इसी का नाम वो अवस्था वो अवस्था अवस्थाम यहाँ ताम का अर्था पूर्व मंत्र के वो संबंध कर रहा है सर्वनाम है ताम इध्रिशम अवस्था इस प्रकार की जो अवस्था है इंद्रिय विषयों से विमुख है मन भी विमुख है बुद्धि भी विमुख है ऐसी अवस्था को योगम योगमान संतम हाई तो वियोग अवस्था है जो विषयों के साथ संबंध था उसका वियोग होना है किंतु उसको वेदांत लोग योग कहते हैं इस अवस्था को योग अवस्था है पहले तो विषयों के साथ संबंध था योग माने संबंध संबंध का अभाव होना वियोगम संतम विियोग होता हुआ उस अवस्था को कहते हैं वियोगम एक संतम वेदांति लोग योग कहते हैं इस अवस्था को तो सर्व तो अनर्थ संयोग लक्षण ही योगी योगियों का जो तो वेदांति है आत्मविता लोगों की अवस्था कैसी है सर्व अनर्थ संयोग का वियोग हो जाता है जितने भी अनर्थों का संबंध है उसके वियोग हो जाता है इस अवस्था में क्योंकि जब हमारी बुद्धि मन को साथ दे मन इंद्रियों को साथ दे तो सारे अनर्थ के साथ संबंध होता हमारा अनर्थों के साथ संबंध होने के लिए यही है बुद्धि मन मन को को दे दे दे और छोड़ जैसा जाए वैसा छोड़ दे बुद्धि क्योंकि बुद्धि को सारथी कहा था मन को पकड़ना चाहिए सारथी जो होती गाड़ी के स्टोरिंग पकड़ के रहे तो ठीक है छोड़ दिया तो गाड़ी कहाँ जाएगी फेल हो जा वैसे ही बुद्धि जब मन को पकड़ती नहीं है तो मन इंद्रियों के साथ भागता रहेगा और इंद्रिय विषयों में पहुंच जाएंगे यह संपूर्ण अनर्थों की अवस्था यही अवस्था है अनर्थ का कारण यही है किंतु ये जो योग है जब इंद्रिया विमुख हो गई और मन भी विषयों से विमुख हो गया है बुद्धि भी विमुख हो गई है उस काल में क्या होगा संपूर्ण अनर्थ बीज अनर्थों का बीज अवस्था समाप्त हो जाती है इसलिए वेदांति योग कहते हैं होता हुआ योग कहा क्यों सर्व अनर्थ संयोग लक्षण ही है जितने भी अनर्थ का जो बीज है अनर्थ का संयोग होता था इंद्रियों का विषयों के साथ संबंध होने से इंद्रियों का विषय के साथ संबंध क्यों होता था मन साथ दे रहा था मन क्यों साथ दिया उधर बुद्धि ने काम करना छोड़ दिया जब बुद्धि काम नहीं करती है मन को छोड़ देती है उसको चाहिए था नियंत्रण करके रखना चाहिए था मन को तो नहीं किया तो बुद्धि खराब हो गई मन बिगड़ गया मन गया इंद्रियों में इंद्रियों के साथ में विषय पहुंच गए अनर्थों का कारण ये बना हुआ एक सर्व अनर्थ जितने भी अनर्थ है उस समय का वियोग हो जाता है इस अवस्था में जब इंद्रियां नियंत्रित है मन नियंत्रित है बुद्धि नियंत्रित है उस काल में अनर्थ का संयोग का वियोग स्वरूप लक्षणाम स्वरूप ही अवस्था ये अवस्था ऐसी अवस्था है इसलिए इसको योग कहते हैं योगी लोग योगियों का ऐसा ऐसी अवस्था है योगियों काम ही अवस्थायाम अविद्या होती है अविद्या के द्वारा आरोपित को छोड़ करके अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है आत्मा अभी अविद्या के द्वारा आरोपित होकर मैं मनुष्य हूं ऐसे बोल बैठा है ज्ञान के आरोपित करके मनुष्यत्व का आरोप करके मैं मनुष्य हो करके बैठा है किन्तु इस अवस्था में जब इंद्रिया विश्वास विमुख हो जाए मन विमुख हो जाए बुद्धि चेष्टा करती है तो कहा अवस्था में के द्वारा होता है। से होता मैं मनुष्य हूं पुरुष हूँ स्त्री हूं भावना सब ये आरोप से रहित स्वरूप प्रतिष्ठा आत्मा उस काल में आत्मा अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है इस अवस्था में अगर इतना काम कोई कर सके अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है इसलिए इसको योग शब्द से कहा योग होता हुआ योग शब्द से कहा कैसी है अवस्था कहा स्थिराम इंद्रिय धारणाम यही है इंद्रियों के स्थिर बनाना चंचल नहीं विश्व में जाने न देना बस यही अवस्था है स्थिराम इंद्रिया धारणाम स्थिराम अचलाम इंद्रिया धारणाम इंद्रियों की जो धारणा स्थिर अचल हो जाना विश्व में जाते तो चलायान होते इंद्रिया अचल करना इंद्रियों को यही अवस्था बाह्यार्थ खाली बाह्य इंद्रियों का ही नहीं अंतकरण को भी धारण करना है नहीं तो मन सोचता रहेगा विषय न होने पर भी मन सोचता रहेगा वो भी अनर्थ के साथ संबंध होता है ऐसा भी नहीं बाह्य और अंतकरण दोनों करण बाह्यकरण और अंतकरण दोनों का धारण धारण करना मैंने अपने अपने गोलोकों में स्थिर रखना विषय में जाने नहीं देना इसी अवस्था को योग कहते हैं वेदांत में एक कहा अप्रमत्तः तदा भगवती है मंत्र में उस काल में प्रमाद रहित हो जाता है व्यक्ति आत्मा में प्रतिष्ठित होता है तो प्रमाद रहित जब इंद्रियों के साथ चलता है तो प्रमादी बन जाता है कई की तरफ आत्मा की तरफ प्रमाद कर गया प्रमादी हो, हो।, हो जाता है अप्रमत्ता तदा भवती का अर्थ अप्रमत्ता मैंने प्रमाद अवर्जित प्रमाद रहित हो जाता है उस अवस्था में व्यक्ति समाधान प्रति एकाग्रता के प्रति प्रमाद रहित होगा आत्माकार वृत्ति जो एकाग्रता के प्रति हाँ समाधान में एकाग्रता एकाग्रता के प्रति नित्यम नित्यवान नित्य यत्नवान बन जाता है प्रयत्नशील होता है उस काल में एकाग्रता रहेगी उस काल में क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से अनेकाग्रता आ जाती है हमारे बुद्धि में एकाग्रता के लिए प्रयत्नवान होगा तदाप में काले उस काल में जब इंद्रिय स्थिर हो जाती तब यदा प्रवृत्ति युगो भवती सामर्थ्या जब प्रवृत्त योग में यो प्रवृत्त होगा उसी काल में जब ऐसी में लग जाएगा तब प्रमाद रहित हो जाएगा जब योग में योग आरंभ कर दिया माने विषयों से इंद्रियों को अलग करना शुरू कर दिया मन को भी विषयों से अलग करना शुरू कर दिया बुद्धि को भी रहित करना आरम्भ कर दिया उसी काल में प्रमाद रहित होता है थीका? नहीं बुद्धियादी चेष्टा अभाव है प्रमाण संभव अगर बुद्धि की चेष्टा रहित होने पर प्रमाद नाम की चीज हो ही नहीं संभव ही नहीं प्रमाद तो तभी है बुद्धि बिगड़ बिगड़ना माने मन को छोड़ देगी वो जैसे चाहे वैसे करने देगी नियंत्रण नहीं करेगी मन जब नियंत्रण नहीं है बुद्धि से तो इंद्रियों के माध्यम से विषय पहुंचेगा इंद्रियों ले को लेकर जाएगा अनर्थों का कारण हो तो तो बुद्धियादी चेष्टा के अभाव हो जाए बुद्धि चेष्टा नहीं मन में चेष्टा नहीं इंद्रियों की चेष्टा नहीं सबके चेष्टा के अभाव होने पर प्रमाद प्रमादव नाश्ती प्रमाद हो ही नहीं सकता उस काल में उसका तो प्रमाद रहित अवस्था है तस्मा प्रागे वुद्धियादि चेष्टा प्रमाद अप्रमादो विधियलिएमाद अप्रमाद व्यक्ति को कब होना चाहिए बुद्धियादि की चेष्टा के पहले ही यह चाहिए चेष्टा उप्रमा चेष्टा के उपराम होने से पहले ही प्रमाद रहित होना चाहिए प्रयत्नशील होना चाहिए चेष्टा के उपराम होने से पहले ही अप्रमाद का विधान यहाँ होता है कि बुद्धियादि उपराम होने के बाद तो स्वतः ही अप्रमाद ही गया वो वहां अप्रमाद का विधान की आवश्यकता नहीं है अप्रमाद का विधान कब होगा बुद्धियादि के चेष्टा के उपराम के पहले तभी आपको अप्रमाद अवस्था में रहना चाहिए सावधानी में रहना चाहिए ये कहा। अथवा करके दूसरी व्याख्या करते अथवा यदा एवं इंद्रिया नाम स्थिर धारणा जब इंद्रियों की स्थिर द्वारा धारणा बने अपने अपने गोलक में बैठ जाना विषयों की तरफ नहीं जाना खुशी तो को स्थिर धारणा कहते हैं इंद्रियों का अथवा यदा एवं जिस अवस्था में इंद्रियों का इंद्रिया नाम धारणा स्थिर धारणा हो जाती है अपने अपने गोलक में स्थिर है विषय देश में नहीं जा रहे इंद्रिया तलानी काल में उस काल में ही कुछ अप्रमत्त हो जाता व्यक्ति, कोई अंकुश रहित, स्वतंत्र प्रमाद रहित हो जाता व्यक्ति, इंद्रिय है निरंकुश रूप से प्रमाद रहित होता है प्रभुत्व इतो अत एक अनुवाद किया जाता कहा जाता है अप्रमत्भवती मंत्र अप्रमत्वती कहा था, कहते योग प्रभाव के देखो योग डुबाने वाला भी है तो सुलझाने वाला भी है विषयों की तरफ योग हो गया सारे अमर्थों का मैं आपको डाल देगा अब कई बल्य का अभाव कर देगा और विषयों से विमुख हो गया तो कई बल्य का प्रादुर्भाव करने वाला है आत्मा का प्रार्थ प्राकट्य करने वाला भी योग है और आत्मा के प्राकट्य का अभाव दिखाने वाला भी योग है विष्णों की तरफ योग हो गया तो आत्मा का प्राकृत्य का अभाव होगा योग ही प्रभाव आपका योग किस तरफ योग पिछड़ों की तरफ है या आत्मा की तरफ है अगर पिशों की तरफ है तो कई बल्ले का अभाव कर देगा वो आत्मा कार्या बनने नहीं देगा और आत्मा की तरफ है तो पिशों का अभाव होगा अतो ऐसा है इसलिए अतो अपाय परिहाराया अप्रमा इसलिए अपाय कई बिल्क्य का अपाय न हो जाए अभाव न हो जाए आप साधना में लगे हैं साधक हैं तो आत्मा का वृत्ति खो न जाए अहम ब्रह्मास वृत्ति खो न जाए इसलिए यहां पर अप्रमाद होना चाहिए अप्रमाद का विधान किया गया प्रमाद ही नहीं होना चाहिए आपको विष्णों की तरफ जाना ही प्रमाद करना है विश्व की तरफ तभी तो जाएंगे बुद्धि जब आपके काम न करे मन को छोड़ दे मन इंद्र के माध्यम से विश्व में पहुंचेगा फिर विषय चिंतन में चलेगा यही अनर्थ का कारण बन जाएगा इसलिए कहा अतः तो अपाय परिहार आया माने कैवल्य का अपाय न हो जाए नाश न हो जाए अभाव न हो जाए इसके लिए अप्रमाद कर्तव्य प्रमाद रहित होना चाहिए व्यक्ति को यह कहा ठीक है ियोगम एवं संतम योगम इति विरुद्ध लक्षण है मनंते विरुद्ध लक्षण है यहाँ अच्छा है वियोग अवस्था किंतु योग शब्द से बोल दिया ताम इति योगम्य स्थिर योग शब्द से कहा किंतु विरुद्ध लक्षण है उल्टा बोला गया है व्यंग व्यंग बोल, बोल, बोलते, बोलते है न जैसे कोई अपने मित्र आ रहे हो अति प्रिय हो जाओ जाओ बोलते हैं जाओ जाओ का अर्थ क्या होता है जैसे व्यंग में बोला जाता है तो ऐसे यहां वियोगम व्यवसाय अवस्था है इंद्रियों का विषयों से वियोग होना है मन का विषयों से होना अपने विषय होना है अभाव होना है बुद्धि को भी अपने विषय से अतिरिक्त हो जाना है वियोग अवस्था है किंतु योग कहते फिर इसको वेदांत में योग ऐसा योग है वियोगम व्यवसम योगम विरुद्ध लक्षण या मानते हैं वेदांति लोग ऐसे मानते हैं तो वियोग अवस्था है सबको छोड़ना है यहाँ तो योग अवस्था है किंतु वेदांती लोग इसको योग कहते हैं मन यदि उत्तम तत्व फूट जो कहा था उसे पश्चिट करते हैं क्यों वियोग होता हुआ योग क्यों कहा आश्रम कहा सर्व अनर्थ संयोग लक्षण ही अवस्था योगी योगी की यो, ये अवस्था जो है योगी माने आत्मविद्ता जो मुख्यु है उसको यह योगी कहा उसकी ये जो अवस्था है इंद्रिय स्थिर हो जाना मन स्थिर हो जाना बुद्धि स्थिर हो जाना ये जो अवस्था है सर्व अनर्थ संयोग का वियोग अवस्था है जितने भी अनर्थ का होता विष्णु के साथ संबंध होने से उसका है। है, कहा क्यों? है, इसी अवस्था में स्थिति हो जाती है की अविद्या अध्यारोपणता अविद्या के द्वारा आरोपित पदार्थ रहित हो जाता मैं है मैं मनुष्य हूं बोल नहीं सकता उसका जब विष्णु की तरफ इंद्रिया जाना बंद हो जाए मन विषय चिंतन करना छोड़ दे बुद्धि भी छोड़ दे उस अवस्था में अविद्या के द्वारा आरोप करके जो हम काम करते थे वो समाप्त हो जाती है स्वरूप प्रतिष्ठा आत्मा, आत्मा अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है इस अवस्था में ठीक ठीक है, देखिए उपहृतम उपसमृतम मनो यदि गच्छे तदा सा अनर्थ बीजा अवस्था बहती है तो कहते आपने पिछले तो मन को खींच लिया ऐसी कहीं सो जाए सुसुप्ति में चला जाए तब भी यह अनर्थ का बीज अवस्था में पहुंच गया वो भी ठीक नहीं है अवस्था में पहुंच गए वो भी नहीं उपसमृतम मनो उपसंहार किया विषयों से उपसंगार तो कर लिया समेट लिया मन को विषय में नहीं जान दिया किंतु यदि सुसुप्त का छेद यदि कही सुसुप्ती अवस्था को चला जाए गुमसुम अवस्था में चला जाए मन तदा सा अनर्थ बीजावस्था बहुत वो जो सुसुप्ति अवस्था है वो संपूर्ण अनर्थ का बीज अवस्था है आपका कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है और तद पूर्ण ब्रह्माष्टी आवृत्त हो हाँ। इसलिए उसकी व्यावृति सुसुक्ति में न जाए इसलिए क्या करना चाहिए आपको मैं पूर्णम ब्रह्माष्ट जो परिपूर्ण ब्रह्म है वही मैं हूं इसकी आवृत्ति चलाते रहना चाहिए समय व्यावृत्ति होने के बाद मन में यह आवृत्ति ब्रह्... हम ब्रह्मास्मि यह आवृत्ति चलाना चाहिए अगर आवृत्ति नहीं देंगे सुषुप्ति में चला जाएगा फिर सर्व अन्य बीज अवस्था में पहुंच जाएगा काम नहीं बनेगा उसके व्यावृत्ति करने के लिए सुषुप्ति में न जाए मन इसके लिए पूर्ण ब्रह्माष्मी पूर्ण ब्रह्म में हूं ऐसे आवृतो योजना आवृत्ति में मन को लगा दे आवृतम नियुक्त आवृत नियुक्त विशेष विक्षितम आवृत्ति में लगाया था में सुन के लिए ब्रह्मास्त में आवृत्ति में तो विषय में क्या चला गया भागा वहां से विषय की तरफ हम ब्रह्मास्त भी चलते चलते तो क्या करना चाहे फिर विशेष विषय में दोष दृष्टि दिखा करके है बन कहा जा रहा था जहर भरा हुआ घड़ा के समान है ऊपर से अच्छा लगता है जिसमें जहर भर दिया हो ऊपर से थोड़ा दूध डाल दिया हो अब दूध समझ के पीने लग जाएंगे उसमें मारक बैठा हुआ मर जाएंगे विषय ऐसे ही है तो वहां से समझा करके व्यावृत्ति करना चाहिए दिशा से व्यावृत्ति करके वो आत्मा का आवृत्ति में लाना चाहिए साधक का काम यही है हमेशा ये कहा अहम ब्रह्माष्टमी चिंतन करना चाहिए और विषयों से व्यावृत्ति करने पर मन यदि गुमसुम अवस्था में चले जाए सुसुप्ति में वो भी ठीक नहीं है सो गया काम नहीं बना ब्रह्माष्टमी आवृत्ति करना चाहिए आवृत्ति भंग हो जाए विषय चिंतन बीच में आ जाए तो फिर विषय में दोस्त दिखा करके मन को वहां से वापस लाना चाहिए वहां काम करना चाहिए बुद्धि के सहारे से काम लेना चाहिए व्यावृतम अभी चलो वहां से भी सुश्रुक्ति में भी नहीं गया अभी और इधर विषयों से भी समझा के उसको लाया वापस लाया फिर भी व्यावृतम अभी तथा तटस्थम से ब्रह्मागार वृत्ति भी नहीं बनाता है ऐसी स्थिति होगा तटस्थ अवस्था में जाए सुश्रुति में भी जाने नहीं दे रहा है साधक मन को विषय विषे भी समझा करके वापस लाया हुआ है तो ब्रह्माकार वृत्ति नहीं तटस्थ तत, रह जाए तो क्या करना चाहिए उस अवस्था में तटस्थम तत, चेत सावत कषायक कषाय अवस्था बन जाती है राग देश आदि कषाय अवस्था है वो भी जब तक कषाय अवस्था तथो तो, तो निरुद्धमो वहां से निरुद्ध हुआ मन यदावत जागरती न सकती मन की स्थिति साधक होना चाहिए न जगा हो या सोया हो ऐसा हो। विषयों की तरफ जगह भी न हो और सुश्रुप भी न गया हो न जागृति नी न अंतराल अवस्थम बहुत दोनों के बीच अवस्था भी नहीं उसकी अंतराल अवस्था भी नहीं है संधि अवस्था भी नहीं ऐसे पूर्ण ब्रह्म भाव भा, ब्रह्म अवभाषक क्षीण बहुत जब अहम ब्रह्मास्मि यही वृत्ति यही क्षीण हो जाता है जब मन समाप्त हो जाता है सर्वअर्था सा अवस्था वही अवस्था ऐसी है संपूर्ण के करने, करने वाली अवस्था प्रमादया व्याख्या दो व्याख्या करती भाष्यकार योगांभ काल में प्रमाद रहित होना चाहिए आपको जब इंद्रियों को आप विश्वम से समेट रहे हैं आ, मन को भी विष्णम से समेट रहे हैं यही योग है कि योग नाम ना दिया बुद्धि को भी अपने विषयों से अलग कर रहे हैं तो इसी समय में अप्रवादी होना चाहिए व्यक्ति को रहित होना चाहिए सावधान रहना चाहिए यही विधान किया था पहले कहा योगारंभ काल ही प्रमादर्जनम विधेयत व्याख्या विधेयक था विधान करना इष्ट था योगारंभ काल में व्याख्या करके अनुवाद पर तया व्याट व्याख्या करते अथवा करके भाषा में कहते अनुवाद परक व्याख्या करते क्या कहा भाषा में कहा अथवा यदा इंद्रिया स्थिर धारणा जब इंद्रियों की स्थिर धारणा हो जाती चुपचाप हो जाती है उसी काल में निरंकुश अप्रमत्त व्यक्ति हो जाता है, है माने इंद्रियों को विषय से मोड़ते समय में आपको अप्रमादी होना चाहिए करके ये कर्तव्य बताया था उस पक्ष में हेतु पुस्ता किस कारण कुतः करके पूछा तो उत्तर दिया योगो ही प्रभाव ये योग ऐसा योग है विषयों का तरफ योग हो गया तो आपको अनर्थ में ले जाने वाला है और विषयों का अभाव हो गया वियोग हो गया वो तो आत्मा आत्मा के के जाने वाला है। के प्रा, वाला है प्राकट्य करने भी योग है और उसको अभाव करने वाला भी योग है ऐसा बताया था एक योगो ही कहा था यहाँ प्रभु भागते योग उत्पत्ति और विनाश का कारण योग बनता है उपजन अपाय धर्म का उपजन माने उसको बढ़ाने वाला भी है अपाय मैंने नाश करने वाला भी है ऐसा धर्म वाला योग है तो अपार परिहाराय अप्रमाद कर पा इसलिए अपाय न हो कई बल्य का विनाश न हो जाए अभाव न हो जाए इसके लिए योग अप्रमाद करना चाहिए कहा अच्छा समय हो गया है नहीं रखते फिर ओम कर तेजस्विना भरे तमस्तु आशा भाई ओ शान